दैहिक दैविक भवतिकतापा राम राज जनहे काहु ही व्याप सब नही परस्पर प्रीति चल स्वधर्म निरतश्रुति नीति चारे चरण धर्म जग पूरे रहा सप ने घना राम भगति रत नर अरुन सकल परम गति के अधिकार राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक भौतिकता किसी को नहीं व्यापते सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं धर्म अपने चारों चरणों सत्य शौच दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के पारायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। कवने सब सुंदर सब मृत्यु शरीरा नही दरिद्र को दुखे न नदी नही को अब लक्षण तब निर्द धर मरत पुनी नरयरुन चतुर सदगुणी सदगुण्ञ पंडित सब ज्ञानी सब पृतज्ञ नह कपटयानी छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती न किसी को कोई पीड़ा होती है सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं न कोई दरिद्र है न दुखी है और न दीन ही है न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है सभी दम्भ रहित हैं धर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा हैं, पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं, सभी कृतज्ञ दूसरे के लिए किए हुए उपकार को मानने वाले हैं कपट चतुराई धूर्तता किसी में नहीं है राम राजन सचराचर राजम सुव गुना कृत दुख का काकभूषुण जी कहते हैं हे hey, पक्षराज गरुड़ जी सुनिए श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है भूमि सप्त सागर में खलाम एक भूप रघुपति कोशला वनय लेकर राम प्रतिजाशो यह प्रभुता कछ बहुत नासो सोमहिमा समुझत प्रभु के रे यह वरणत हीनता घरे रे तो जिन अयोध्या में सात समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं उनके लिए सात द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे सात समुद्रों से घिरी हुई सप्तीपमयी तो पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं उनकी बड़ी हीनता होती है परंतु हे गरुण जी जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं जाने कर फल यह कह महामुनि मुनि बर दस राम राज कर सुख संपदा बरण न सक फनी सारदा सब उदार सब पर उपकारी विप्रचरण सेवक नर नारी एक नारी रत सब धारी, ते मन बच क्रम क्योंकि उस महिमा को भी जानने का का फल यह लीला इस लीला इस अनुभव ही है इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते सभी नर नारी उदार हैं सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रति हैं इसी प्रकार स्त्रियॉँ भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली है दंड जति कर भेद नर तकने त्यसमाज समाज नहीं सुनिय राम चंद्र के श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नित्य समाज में है और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद ये चार उपाय किए जाते हैं राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है कोई अपराध करता ही नहीं इसलिए दंड किसी को नहीं होता दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई भेद शब्द केवल सूर्यताल के भेद के लिए ही कामों में आता है